श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग जटाधारी तथा वात्सल्य भाव की साधना जटाधारी का आगमन श्री रामचंद्र जी के प्रति जटाधारी के अद्भुत अनुराग तथा प्रेम की बातें श्री रामकृष्ण देव की मुखारविंद से हमें बहुधा सुनने को मिली है बालक रामचंद्र की मूर्ति ही उनके लिए अत्यधिक प्रिय थी दीर्घकाल पर्यंत उस मूर्ति की सेवा करने के फलस्वरूप उनका मन भावराज्य में प्रविष्ट हो इस प्रकार अंतर्मुखी तथा तन्मय हो चुका था कि दक्षिणेश्वर में श्री कृष्ण के समीप आने के पूर्व ही उन्हें यह स्पष्ट दिखाई देने लगा था कि श्री रामचंद्र जी का ज्योतिर्मय बाल विग्रह सचमुच उनके सम्मुख आविर्भूत हो उनकी पुनीत भक्ति सेवा को स्वीकार कर रहा है प्रारंभिक अवस्था में कभी कभी कुछ क्षण के लिए उन्हें इस प्रकार का दर्शन होता था और उस समय वे आनंद मग्न हो जाते थे तदनंतर जो जो वे साधना क्षेत्र में अधिक अग्रसर होने लगे वह दर्शन भी उनके लिए उतना ही घनीभूत होकर दीर्घ स्थायी तथा क्रमशः प्रतिदिन दिखाई देने वाले अन्यान्य विषयों के रूप में परिणत हो गया था इस प्रकार बाल श्री रामचंद्र जी उनके नित्य सहचर जैसे बन चुके थे जिनको अवलंबन कर उनके जीवन में इस सौभाग्य का उदय हुआ था उन्हें रामलला विग्रह की सेवा में संलग्न रहकर जटाधारी भारत के विभिन्न तीर्थों का पर्यटन करते हुए उस समय दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आकर उपस्थित हुए थे रामलला की सेवा में नियुक्त जटाधारी ने इस बात को कभी किसी से व्यक्त नहीं किया था कि उन्हें बालक रूप रामचंद्र जी की भावघन मूर्ति का सर्वदा दर्शन होता रहता है लोगों को केवल इतना ही ज्ञात था ये एक धातु निर्मित बाल विग्रह की सेवा अत्यंत निष्ठा के साथ वे करते रहते हैं किंतु भावराज्य के अद्वितीय अधिश्वर श्री रामकृष्ण देव की दृष्टि उनके साथ प्रथम भेंट के समय ही स्थूल यवनिका के व्यवधान को भेद कर अंतर स्थित निगूढ़ रहस्य तक पहुँच चुकी थी इसलिए प्रथम दर्शन से ही जटाधारी के प्रति वे श्रद्धाशील हो गए और उन्हें आवश्यक द्रव्यादि सानंद प्रदान कर उनके समीप प्रतिदिन पर्याप्त समय तक रहते हुए उन्होंने भक्तिपूर्वक उनकी सेवा परिपाटी का निरीक्षण किया था जटाधारी को जिस श्री रामचंद्र जी की भावघन दिव्य मूर्ति का सर्वदा दर्शन होता रहता था उसी भावघन मूर्ति के दर्शन प्राप्त होने के कारण ही श्री रामकृष्ण देव ने इस प्रकार का व्यवहार किया था इस बात का उल्लभ उल्लेख अन्यत्र किया गया है इस प्रकार जटाधारी के साथ श्री रामकृष्ण देव का संबंध क्रमशः विशेष श्रद्धापूर्ण घनिष्ठता के रूप में परिणत हुआ था यह पहले ही कहा जा चुका है कि श्री रामकृष्ण देव के भीतर उस समय रमणी भाव का उदय हुआ था तथा उस भाव में बहुत दिन तक वे तन्मय थे मन की प्रबल प्रेरणा के फलस्वरूप अपने को श्री जगदम्बा की नित्य सहचरी समझ कर, बहुधा स्त्री वेश में रहना पुष्प मालादि बनाकर उनकी वेशभूषा सजाना बहुत देर तक चमर के व्यजन करना मथुर बाबू के द्वारा नए नए गहने बनवाकर उन्हें पहनना तथा उनकी तृप्ति के निमित्त उनके सम्मुख नृत्य गीत करना आदि में उनका अधिकांश समय व्यतीत होता था जटाधारी के साथ वार्तालाप के प्रसंग में श्री रामचंद्र जी के प्रति भक्ति प्रीति पुनः उद्दीप्त होने के कारण उन्हें उस समय उनकी भावघन मूर्ति का दर्शन प्राप्त हुआ तथा रमणी भाव के प्राबल्य से उनका हृदय वात्सल्य रस से पूर्ण हो उठा माँ अपने शिशु पुत्र को देखकर जिस अपूर्व प्रीति तथा प्रेमाकर्षण का अनुभव करती है वे उसी वे भी उसी प्रकार शिशु मूर्ति के प्रति तदन आकर्षण अनुभव करने लगे उस प्रेमाकर्षण ने ही उस समय जटाधारी के बाल विग्रह के समीप उनको बैठाकर यह अनुभव तक नहीं होने दिया कि समय किस प्रकार व्यतीत हो रहा है स्वयं उनसे ही हमने सुना है कि वह उज्जवल देवशिशु अपनी मधुर बाल चेष्टाओं द्वारा उनको मुग्ध कर प्रतिदिन सारे समय के लिए अपने समीप उन्हें पकड़ रखने का प्रयास करता था उन्हें बिना देखे व्याकुल हो उनकी राह देखा करता था तथा कहना न मानकर उनके साथ जहां तहा जाने को उद्यत था। श्री रामकृष्ण देव का प्रयत्न पारायण मन कभी किसी कार्य को आधा संपन्न कर शांत नहीं होता था स्थूल कार्यों में प्रकटित उनका वह स्वभाव सूक्ष्म भावराज्य के विषयों में भी उसी प्रकार दृष्टिगोचर होता था यह जा देखा जाता था कि स्वाभाविक प्रेरणा से भाव विशेष के द्वारा उनका हृदय औोत पोत हो हो जाने पर उसकी चरम सीमा तक की उपलब्धि किए बिना वे निश्चिंत नहीं हो पाते थे उनके इस प्रकार के स्वभाव की बात को सुनकर संभवतः कोई कोई पाठक या सोचने लगे वास्तव में ऐसा करना कहाँ तक उचित है हृदय में किसी भाव के उदय होते ही उसके हाथ का खिलौना बनकर उसके पीछे दौड़ने से मनुष्य का क्या कभी कल्याण हो सकता है दुर्बल मानवों के हृदय में अच्छे तथा तो बुरे सभी प्रकार के भाव जब निरंतर उदित होते रहते हैं ऐसी स्थिति में श्री रामकृष्ण देव का उस प्रकार का स्वभाव चाहे वह उन्हें विपथगामी भले ही न करे फिर भी साधारण मानवों के लिए कभी अनुकरणीय नहीं हो सकता केवल अच्छे भावों का ही उदय हृदय में उदय होगा अपने ऊपर इतना विश्वास रखना मानवों के लिए कभी उचित नहीं है अतः संयम रूपी लगाम के द्वारा भाव रूपी घोड़ों को सदा नियंत्रित रखना ही मनुष्यों का लक्ष्य होना चाहिए